चिन्तन, विद्या विनयन शोभते स्वामी आत्मानंद हमारे एक परिचित हैं बड़े पंडित हैं उनका ज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत है वे किसी भी विषय में संस्कृत साहित्य से धारा प्रवाह उद्धरण दे सकते हैं पर लोग उनकी विद्या का लाभ नहीं उठा पाते कारण यह है कि उनकी विद्वता में मध्यान्ह के सूर्य किसी प्रखरता है दोपहर का सूर्य यदि आलोक देता है तो ताप भी कम नहीं देता दोपहर के सूर्य को न तो कोई देखता है न देखने की इच्छा ही करता है व्यक्ति यदि कमरे में हो तो सूर्य के उत्ताप से बचने के लिए खिड़की पर पर्दा खींच देता है जहां सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए मनुष्य में आग्रह होता है वहीं सभी लोग मध्यान्ह के सूर्य से बचना चाहते हैं मनुष्य प्रकाश तो चाहता है पर उसके ताप को नहीं चाहता यही बात विद्या के संदर्भ में भी लागू होती है जिसमें अपने पांडित्य का अभिमान है ऐसे व्यक्ति की विद्वत्ता दूसरों पर झौस जमाने के लिए होती है इसलिए लोग उससे दूर भागते हैं विद्या तभी कल्याणकारी होती है जब वह विनय से युक्त होती है विनय ऐसा गुण है जो विद्या के उत्ताप से व्यक्ति की रक्षा करता है और विद्या का फल उसे प्रदान कर उसके जीवन को धन्य कर देता है विद्या अज्ञान पर नस्तर का काम करती है किसी व्रण को जब हम नस्तर से चीरते हैं तो लाभ तो होता है पर व्यक्ति को उसकी पीड़ा का भोग भी करना पड़ता है पर यदि एनिस्थिसिया के द्वारा व्यक्ति के उस अंग को सुन्न्य करके चीरा लगाया जाए तो लाभ के साथ साथ चीरे की पीड़ा से भी राहत मिल जाती है विनय एनिस्थी के समान है जो हमारे अहंकार को सुन कर हमें विद्वता के उत्ताप से बचा लेती है वस्तुतः मनुष्य का ज्ञान जो जो विस्तृत होता जाता है उसमें ज्ञान की व्यापकता और अपनी क्षुद्रता को देख स्वाभाविक रूप से विनय का उद्रेक होता है यदि ज्ञान के साथ मनुष्य में विनय ना आए तो समझना चाहिए कि ज्ञान की प्रक्रिया में कोई त्रुटि रह गई है आज के इस बीसवीं शताब्दी के बड़े बड़े वैज्ञानिक अधिकाधिक विनय होते जा रहे हैं उन्नीसवीं शताब्दी के विज्ञान का दम्भ आज दिखाई नहीं देता तब वैज्ञानिक की दृष्टि में सब कुछ डिटरमिन्ड यानी निश्चित था उस युग को वे डिटरमिनिस्टिक एज अर्थात निश्चितवाद का युग कहकर पुकारते थे वे मानते थे कि विश्व की समस्त घटनाओं को गणित के समीकरणों में बांधकर प्रस्तुत किया जा सकता है पर आज ज्ञान की प्रभु वृद्धि के कारण यह मान्यता नष्ट हो गई है। हाइसनबर्ग द्वारा घोषित प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेसी यानी अनिश्चितवाद के सिद्धांत के बाद से विज्ञान के क्षेत्र में जो नए और अत्यंत व्यापक आयाम खुले हैं उनसे वैज्ञानिक हो गए हैं हैं। और और अपनी का अनुभव करते हुए विनय विनय बने हैं। विश्व की की विराटता के के प्रति संभ्रम और के भाव में ज्ञान देखते हैं वे कहते हैं माय रिलीजन कंसिस्ट ऑफ ए हम्बल एडमिरेशन ऑफ द इलिमिटेबल सुपीरियर हु हुस हिमसेल्फ इन द slide details we are able to perceive with our frail and feeble minds that deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power which is revealed in the incomprehensible universe from my idea of god arthat jo asim utkrisht atma un choti choti baaton mein bhi जिन्हें हम अपने दुर्बल और अस्थिर मन देखने में होते हैं, अपने को प्रकाशित करती है उसके प्रति विनयपूर्ण प्रशंसा का भाव करने में मेरा धर्म निहित है अतीन्द्रिय जगत में प्रकाशित होने वाले एक उत्कृष्ट बौद्धिक शक्ति की विद्यमानता के प्रति गहरी भावनात्मक अवधारणा ही मेरी ईश्वर संबंधी धारणा है तात्पर्य यह कि सच्चा ज्ञानी इस अनंत ज्ञान में जगत के समक्ष अपने को भावना अनुभव करता है इसलिए उसमें ज्ञान के दंभ का दंश नहीं रहता यही ज्ञान की शोभा है जैसे नारी की शोभा उसके वस्त्र वस्त्राभरणों से न हो उसकी लज्जा से होती है वैसे ही विद्या की शोभा विनय से होती है कहा भी तो है विद्या विनय शोभते